पथ योगानुशासनम इस सूत्र पर विचार चल रहा था योग के चार प्रभेद वर्णन किया गया है योग शिक्षामणि उपनिषद के पहले ब्राह्मण का एक अध्याय का एक मंत्र में था मंत्रोलयो हटो राजता भूमिका क्रमात्एव चतुर्दाय महायोगो भी एक ही महान योग को चार प्रकार से लोगों ने वर्णन किया एक का नाम मंत्र योग दूसरा लय योग तीसरा हट योग और चौथा राजयोग नाम से उनमें से मंत्र योग की भी चर्चा इसी सूत्रों में मिलेगा इसलिए उसका विस्तृत विचार वही करेंगे लय योग का लक्षण देखिए हट योग प्रदीपिका के अनुसार लय योग का लक्षण किए हैं उच्छिन्न सर्व संकल्पो निशेषाशेष चेष्टम स्वावगम्यो लय जायते वागोचर उन्न सर्व संकल्प सब संकल्प त्याग दिया गया है अर्थात किसी भी प्रकार का फल की कामना से रहित हो गया निशेष अशेष चेष्ट जितने भी प्रकार की चेष्टाएं होती हैं उन समस्त प्रकार की चेष्टाओं को निशेषता प्रदान कर दिया अर्थात सर्वचे विहीन हो गया और क्या अवगम्य रह गया फिर स्व अवगम्य केवल आत्मा ही अवगम्य रह गया जो वृत्तियां उसमें अनुभव कर रही हैं, अपने आत्मा की अनुभव करती है वृत्तियां जब तब उसी का नाम लय होता है कोपि जायते यह लय को कोई कोई प्राप्त करता है जो की वाणी और मन का अविषय है वाग गोच रहा हटियो प्रदीपिका चौथी अध्याय बत्तीसवां श्लोक था और उसी हटियो प्रदीपिका में हटियोग का भी लक्षण कर रहे हैं द्वितीय अध्याय अठहत्तर उनहत्तर दो श्लोकों में है उसने एक ही श्लोक में विशाल रूप से दिया है दूसरे श्लोक हम लेते नहीं एक ही को देख लीजिए। वपु कृषक वे प्रसन्नता नाद सुनिर्मले अरोगता बिंदु जयोग निदीपनम नाड़ी विशुद्धि हट योग लक्षण वपु कृषत शरीर दुबला पतला होता है आज स्पष्ट कह दिए हैं अरोगता समझ लेना रोग के कारण से दुबला पतला नहीं है तप के कारण से दुबला पतला है संयमित आहार सर्वेन्द्रियों का केवल एक आहार से रोटी दाल पानी की बात नहीं है सकल इंद्रियों का अपना अपना आहार में संयम हो जाए तो व्यक्ति स्वतः ही कृषि ही रहेगा वही तो हो सकता और स्थूलता का कारण दो ही चीज एक तो तमोगुण, जो तमोगुणी होता है वो स्थूल रहता है और दूसरा कारण है वो बेवकूफ है जिसको चिंता ही नहीं हो रहा मैं क्यों जन्म लिया हूं कि है क्यों ये हूं जिंदगी काट रहा हूं मैं क्यों मरूंगा इसकी कोई चिंता ही नहीं ऐसे जो बेवकूफ होते हैं जिनका अकल है नहीं विवेक की नहीं जन्म मरण की चिंता ही नहीं वो भी मोटे तगड़े होते हैं जिसकी मेरी चिंता है कि मैं इस जीवन मरण के चक्कर से छूटू कैसे वो चिंतावान पुरुष के कभी स्थूल नहीं हो सकता भैंस बेच के सो जाने वाली बात है उस तमोगी और बेवकूफों में देखने को मिलता है लेकिन योगी जो साधक होता है क्षण प्रति क्षण जागरूक करता है कि उस साधना में वो लिप्त रहेगा जिससे उसको जन्म मरण का से मुक्ति पा सके उस चिंता ग्रस्त होने के नाते भी वह दुबला रहेगा मोक्ष के इच्छुक मुक्षु आगे लक्षण बताएंगे मोक्षा तो मुमुक्षु ही व्यक्ति को यहां पर ले रहे हैं हट योग्य का जो अधिकारी है इसे कहते हैं वपु कृषोत्तम वजनी प्रसन्नता और मुख में निरंतर प्रसन्नता बनी रहती है चिंताग्रस्त होने में दुखी नहीं है वो। अपने साधना में आरूढ़ होने के चिंतन होने के कारण से उसके चेहरे पर सदा प्रसन्नता रहेगी। रहेगा चेहरे में प्रसन्नता है तो मतलब ये न समझिए कि भीतर में जो आप प्रसन्नता है राग द्वेष आदि मान है कई होते हैं बैठे हुए गद्दी पे बड़ा मुस्कुराते हुए बैठे रहते हैं नहीं भीतर ही भीतर आग लगी हुई है उनको उसको कैसे गिराऊ उसको कैसे दबा दू उसको कैसे बदनाम करूं यही सब लगे रहते हैं वो नहीं साधन में लिप्त होने के नाते चेहरे में प्रसन्नता दिखाई दे रहा है साधन निष्ठ पुरुष कभी ग्लानीवान नहीं हो सकता है इसलिए कहते यहादने प्रसन्नता वह साधन को और स्पष्ट करके बता रहे किस साधन में वो लिप्त है जिसलिए उसके अंदर प्रसन्नता दिखाई दे रही है और कृषत भी नाद स्फुटमें नादान लगा रहता है श्वास नाद में लगा है या होम नाद में लगा है या अंत नाद में लगा है चाहे अनाहा नाद में लगा है किसी भी नाद में लगा है यह नादानुसंधान निरंतर कर रहा है अच्छा नाद स्फुट की ओर आगे बढ़ने के कारण से भी उसके मुख में प्रसन्नता रहती है नाद स्फुटम नयने अतः उसका नयन नयन में में किसी भी प्रकार का मल नाम वस्तु झलक भी नहीं आ सकता सुनिर्मल नयन होगा के काजल करके सुनिर्मल बना लिया ऐसा नहीं साधना के कारण से ये हटियोग का लक्षण कर रहे हैं यहाँ पर हाँ, यह कोई श्रृंगार रस के लक्षण नहीं है अरोगता और शरीर में इसलिए कहीं की भी किसी प्रकार के रोग करना है और सूक्ष्म शरीर में ना होने की बात नहीं कहा जा रहा है यहाँ ध्यान रखने की बात है कि सभी को जो रोग लगा है सूक्ष्म शरीर में तो होगा ही उसको तो कोई रोक नहीं सकता संसार में जो भी स्थूल पदार्थ होते तो तो सड़ना है गलना है नष्ट होना ही है अस्थि जायते वर्दते परिणमते विनश्यति षड भाव विकार तो प्रत्येक पदार्थ में होगा ही यहां रोग से तात्पर्य भव रोग ये जो सुख शरीर का जो रोग है वो बाहिक किसी दवाई से इलाज नहीं होता ये सुख शरीर जब तक बना है तो जन्म मरण का रूप ये रोग बना रहेगा उस रोग से रहित होना ही हट योग का लक्ष्य या लक्ष्य गति अरोता पहले साधन का कथन हुआ अब लक्ष्य का कथन है उस लक्ष्य की प्राप्ति का भी तरीका क्या है बिंदु वीर पर विजय पाना अखंड ब्रह्मचर्य की स्थापना अष्टविध मैथुन में जाके आएगा ब्रह्मचर्य का, ब्रह्म का विस्तार से विवेचन होगा अष्टमित मैथुन क्या है उनमें से किसी भी प्रकार के मैथुन क्रिया से रहित होना वह बिंदु जय अर्थात ये तो हो नहीं सकता है कि बिंदु उत्पन्न ही ना हो बिंदु जय तो हिजड़ो में भी है है ना? या इतना रोगी हो गया या मंदाग्नी वाला हो गया है वो बिंदु ही नहीं बन रहा है तो भी बिंदु जय है लेकिन उन बिंदु जयों का नहीं लेना है जो अत्यंत सौष्ठवी के कारण से स्वस्थता के कारण से उत्पन्न होता नित्य निरंतर प्रदिक्षण जो संपादित होता हुआ जो बिंदु है उसका जय का मतलब उसको ओझ रूप में परिणत कर देना तो वीर को जब ओजस्कर में प्रणाम कर देते हैं तब योगी अपना लक्ष्य मोक्ष की ओर आगे बढ़ता है उसको ऊर्द रेत भी सद प्रयोग किया है शास्त्रों में उसी के लिए लोग सर्वांगासन विपरीत करनी मुद्रा ये सब करते हैं ना कि आप जैसे बैठे हैं इस समय सामान्य रूप है ना इसे सूर्य कहां है नीचे नाभि सूर्य और चंद्रमा ऊपर है बिंदु चक्र जिसको बोलते बिंदु विसर्ग वहां से अमृत चपगेगा और नीचे सूर्य में आकर भस्म होकर खत्म हो जाता है ठीक है उसको विपरीत करनी आप ऐसे बैठेंगे इस स्थिति में तो आप क्या होगा सूर्य ऊपर हो जाएगा नाभि ऊपर शासन वगैरह में भी नाभि ऊपर है कपाल नीचे नि, से वहां बिंदु विश्व चक्र नीचे चंद्रमा नीचे हो जाता है उस समय यदि व्यक्ति समय प्रकार से पहले प्राणादि का अभ्यास किया हुआ हो तो वीर नाड़ी में प्राण का संचालन करता हुआ वहां संपन्न समस्त वीर को शुक्र नाडी से निकाल कर सीधे ऊपर की ओर ला करके अग्नि में भस्म होने नहीं देगा वो सीधा वजह प्रवेश करा देगा वह जैसे से करते तो वज्रवेश पदार्थ बनता है ओजस नाम से अभ्यास करना पड़ता है जब ये करेगा तभी उसके अंदर क्षमता आता है आगे जो कहते वो चीज बिंदुचय के अंतर होता है क्या है वो अग्नि अग्निदीपनम अग्नि का सम्यक दीप आपका अग्नि ऐसा स्थूल भाव में है जो जो कुछ पड़ जाए सबको भस्म कर देता है जो खाओ पियो सब भस्म वीर को ही भसम कर दिया ऐसे वीर को भस्म करने वाला अग्नि हमें इष्ट नहीं है उसको हम दीप अग्नि नहीं कहते हैं वह अग्नि है सम्यक प्रकार से दीप तब है जो अन्न मात्र को पचावे वीर को नाश न ना करे इसे बिंदु जैसे क्या होता है लाभ होता है अग्नि सम्यक प्रकार से दीप्त होता है जो शरीर के लिए आवश्यक होता है अन्न को पचा देवे भले ही लेकिन आध्यात्मिक के लिए आवश्यक वस्तु को भी नष्ट नहीं करे, इसलिए कहते कर अग्निदीपनम कहते ये महाराज कैसे होगा ये दोनों होना तो बड़ा कठिन काम हटियोग के अंदर बाकी सब तो सरल है पहले वाली बातें है बहुत ही सरल है ये उत्तरार्ध कठिनाई है अरोग्यता से आगे वाली बात उसके लिए भी साधना बता देते है नाड़ी शुद्धि ही कर नाड़ी शुद्धि का प्रयास करना पड़ता है प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ता है और नाड़ी से ये मत समझिए खून की नाड़ियों को शुद्ध कर देना ये तो डायलिसिस मशीन में डाल देंगे तो शुद्ध हो जाएगा दुनिया मशीन बने हुए हैं खून को डेलेक्स मिशीन में साफ जाता है इन नाड़ियों को स्थल नाड़ियों का खून और पानी बह रहा है इस नाड़ियों की शुद्ध की बात नहीं कहा जा रहा है जो सूक्ष्म शरीर का जो नाड़ी जाल है जो नाड़ी जाल आपके अजागृत काल में कार्यशील हो जाता है सोते हो तो मच्छर काट रहे खट साहट चली जाती है कौन चलाया आप तो सो रहे थे और भयंकर अवस्था आ जाए हो गया तो देख लिया आपने उधर भाग जाते हैं। ऐसे भागते हैं तो बस पता नहीं किसके खोपड़ी पर पैरा का पैर पर पैरा का क्या हुआ पता ही नहीं एकदम विलक्षण वो एक नाड़ी चक्र ऐसा काम करता है पता ही नहीं चलता आदमी को उतरा तेज भी भाग सकता था क्या कभी लेकिन वो दो किलोमीटर रफ्तार से भाग जाता है, है? दूसरे यदि ओलम्पिक्स में भागता तो गोल्ड मेडल मिल जाता भारत को लेकिन तो उसी समय में विलक्षण नाड़ी संस्थान काम करता है अंग्रेज उसका नर्वस सिस्टम करती है।, है एक पैरा नर्वस सिस्टम है सामान्य नाड़ी संस्थान एक विशेष नाड़ी संस्थान है उस विशेष नाड़ी संस्थान का शुद्धिया पर बात किया जा रहा है ये सामान्य स्थल शरीर के नाड़ी संस्थान उस विशेष नाड़ी संस्थान की शुद्धि की प्रक्रिया प्राणायाम में ही है उस नाड़ी शुद्धि से अग्नि दीपन होगा अग्नि दीपन से क्या हो जाता है बिंदु जय बिंदु जय से बस यही हट योग का लक्षण है और राजयोग का लक्षण क्या है जो यहाँ पर अस्टांग योग पढ़ पूरा राजयोग का ही है इसलिए योग लक्षण करेंगे तो राजयोग मुख्य रूप से पढ़ना ही होगा जानना ही होगा इस ग्रंथ मुख्य रूपेण राज गाउंड रूपेण मंत्र योग है हटयोग और लयोग की चर्चा ही नहीं है इस सूत्र ग्रंथ में यथा आकाशे भ्रमण आकाशं व्रजते स्वयं तथा आकाशे मनोलीनं राजयोग क्रियामत ये हटयोग प्रदीपिका में नहीं है लेकिन ये लक्षण योगेश्वरोदय नामक ग्रंथ है योगेश्वर उदय योगेश्वरोदय नामक ग्रंथ में यह हट राज का बहुत सुंदर लक्षण है यथा आकाशे भ्रमण वायु आकाशे व्रजते स्वयं आकाश में चलता फिरता जो ये वायु है अंत में आकाश में ही लीन हो जाता है स्वयं आकाश में लीन हो जाता है ये विलक्षणता है इस वायु उसी प्रकार से तथा आकाशे मनोलीनम उसी प्रकार से आकाश यहां आकाश का तात्पर्य आत्मा आत्मनी मनोलीनम जब आत्मा में मन अपने सारे वृत्तियों को लेकर लीन हो जावे उसी का नाम राजयोग क्रिया राजयोग क्रिया मतम एकदश मन स्वृत्तियों के साथ आत्म में लय होने की क्रिया का नाम राजयोग उसी प्रकार जिस प्रकार से आकाश में वायु चलता फिरता हुआ आकाश के साथ ताजा संबंध आवच्छिन्न चिन्ह होकर आकाश अभिन्न है कारण में कार्य अभिन्न रूपये में रहता है आकाश का कार्य वायु होने से वायु अपने को आकाश में अभिन्न करके। के तदगत पर भी उसी आत्मा से निष्पन्न मन और मन की वृत्तियां उसी आत्मा में संचरण करते हुए आत्माकारता को प्राप्त की उस अवस्था के प्राप्ति की क्रिया जिनमें वर्णन है उस योग का नाम राजयोग और इस प्रकार से चतुर्विद योग का वर्णन हुआ जिन सभी प्रकार के योगों को आप करते तो हैं शुरू कहां से स्थूल शरीर स्थूल शरीर से ही आरंभ होगा और लेकिन योग का लक्ष्य स्थूल शरीर नहीं योग का लक्ष्य स्थूप सूक्ष्म शरीर मनादि भी कहा है सुख शरीर में ही है लक्ष्य वहां का है प्राणमय कोष मनोमय कोष विज्ञान में कोष इन तीनों कोषों को सम्यक प्रकार से नियंत्रित करके संतुलित करके संयम के साथ धारणा ध्यान समाधि, त्रय संयमा कहेंगे इन तीनों के की करण कर देने का नाम ही राज्यों का सिद्धांत है इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि आपको बाह्य ब्रह्मांड में कुछ भी देखने की जरूरत नहीं जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में यथा, यथा पिंड तथा ब्रह्मांड यथा ब्रह्मांड तथा पिंड योग का सिद्धांत है आप योगी लोगों ने बड़े बड़े जितने भी रहे महान योगी लोग रहे ऋषि लोग जितने पुराण आदि लिखे हैं ये ना सोचो वो यहाँ से गए होंगे उन लोगों को देखे कोई जरूरी नहीं गए भी होंगे सिद्धियों के द्वारा न भी जा करके सब कुछ लिखा जा सकता है कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है यही पर सब कुछ देहमिन वर्दे मेरो दीप समन्वित इत सागरा शैला क्षेत्रणी क्षेत्र पालका तैलोकते यानी भूतानी मे मत अस्मिन लीनम मनो योगी मई लीय गुण्वा स्वेच्छया पुरुषोत्तम भगवान ने पूछा महाभारत एक प्रसंग में आये कि तुमने सारी चीज कैसे जान ली इस सारे संसार का जो वर्णन तुमने कर दिया किस आधार पर किया तब भगवान से कहता है पुरुषोत्तमा देहे अश्विन वर्दते इसी शरीर के अंदर वह मेरु पर्वत है जिसके तीन तीन भाग करके नौ भाग वह तो सारे वर्ष आगे इस यहां पर वर्णन करने जा रहे हैं वो देह में ही है देहे अश्विन मेरु हो सप्त तो द्वीप समन्वित है सप्त दीपा वसुंद वो भी इसी में युक्त है सरिता सागरा शहिलास् सारे प्रकार की नदिया सब प्रकार के समुद्र सभी पहाड़ चलाचल सप्त जितने भी हैं, वे सारे के सारे संसार इस शरीर के भीतर है क्षेत्री क्षेत्रपालक, क्षेत्र और क्षेत्र पालक भी इस शरीर के भीतर ही है त्रैलोक के यानी भूतानी तान्य सर्वाणी में मत इन तो तीनों लोकों में जितने भी भूत है तो मेरे शरीर के अंदर ये मेरा सिद्धांत मेरा मत है और आगे कहता है अस्विन लीनम मनोयस्य इसलिए जो इस शरीर के भीतर में जा करके अंतर यात्रा जा करता हुआ इसी में लीन कर लेता है मन वह सबसे महान योगी है स योगी मिलियत वही योगी वास्तव मुझमें भी नहीं समझ रहा क्यों अनिमा जी गुणान भुक्ता स्वेच्छया एवं मई लियत कि अनिमाज सकल सिद्धियों को प्राप्त करने के बावजूद वह अपने शरीर में स्थिर रह गया इससे बड़ा कोई योगी नहीं हो सकता हे पुरुषोत्तम वह योगी ही अपने स्वरूप में लीन योगी समझो तो इसीलिए हम लोग जो बाहर जगत की ओर दौड़ते हैं जगत के वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए दौड़ते हैं ये सबसे बड़ी मूर्खता है कि जो कुछ भी तुम चाहते हो सब भीतर में है बाहर जाने की जरूरत नहीं है पत्नी चाहिए बाहर क्यों जाते हो कोई बार कोई औरत की जरूरत नहीं पत्नी के रूप में बच्चे चाहिए बच्चे भी भीतर में ही है बाहर पता करने की जरूरत नहीं है आचार्य शंकर से पूछ लो बता देते हैं कौन पत्नी है आत्मात्म गिर सहरा प्राण श्री रंग साफ बोल रहे हैं वहाँ पर बाहर कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं सब कुछ ही बार ऐसे प्रसंग होता तो बहुत जोर दिया पीछे पड़ गया तो हमने कहा भाई हमारी शादी हो चुकी क्यूँ मेरे से पीछे पड़ा चुकी? हाँ? एक नहीं, दो से मेरी हो चुकी है मैंने वो महाराज है अब ये हम दिखा नहीं सकते तुम इन है दो मेरे पास दोनों से मेरी शादी हो रखी है उनसे मैंने पास कई बच्चों को पा चुका हूँ जो चाहता हूँ तो नाम क्या है, बता दीजिए पूछा मैंने नाम परा विद्या है दूसरे का नाम अपरा विद्या है वही तो ये दो मेरी पत्नी है वो बात, बात पूछ रहे भूली गए छोड़ के भाग गया तो इसे बात करने है तो इसे निर्भर होता है आपको भाग्यागत में दौड़ोगे ना तो कहीं अंत नहीं है उसका तो भीतर देखो तो सब कुछ भीतर में ही कई बार कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है इसलिए कारण योग प्रक्रिया में आ रहा है अतयोगानुशासनम एक योग जिस राजयोग का आपने लक्षण सुना है उस राजयोग संबंधी अनुशासन करने जा रहे हैं देखिए सूत्र पर बोल रहे हैं अथ इत्याम अधिकार्थ अथ यह जो शब्द है यह अधिकार योग को अधिकृत करके हम कुछ अनुशासन बताने जा रहे हैं योगानुशासन शास्त्रम अधिकृतम भवितम योगी अनुशासनों का शास्त्र अनुशासन रूपी जो शास्त्र है वह आरंभ हो गया है ऐसे समझो। योग शब्द का अर्थ समाधि योगि इनका भी सा, संक्षिप्त लक्षण हम लोग जान चुके हैं सच सार्वम चित्तस्य से धर्मा। और वो जो योग है चित्त का धर्म है चित्तकानी ता और चित दोनों अलग है आचार्य शंकर विषय पर लिख रहे हैं इसी पे विषय पर चित्तम चिद्धिति विजानी चित्तम चिद्धिति जानी तकारो, चिद्धित तकारो तकारो यदा चित्तम चिदित विजानिया तकार तकार रहितो यदा तकार क्या है वो क्यों परेशान कर रही है आपको कारो विषय तकार जो अधिक बीच फंसा पड़ा है ची त, -त चित्त जब बोलोगे दो तकार है ना वहाँ चित्त बीच का तकार निकाल दो चित्त मनेगा चित्त मने चैतन्य चित आत्मा ब्रह्म इसे चित्तम एव चित्तम चित इति चित्त चित्ता जो है जिसको तुम संसार में सारे बंधन का कारण मान रहे हो इसी को चित समझो ये चित्त ही है इस रूप में दिखाई दे है। है? तो है, तो रहा है ऐसे कैसे हो सकता है कारण ये है उसके बीच में जो तकार दिख रहा है अधिक जो भाषित हो रहा है जो वह विषयाभ्यास है इसलिए कहते तन्निवृत्त जिस क्षण विषयाभ्यास निवृत्त हो जाएगा भवित मोक्ष निश्चित रूप मोक्ष हो जाता है सारा खेल इस तो में विद्यमान टकार रहे अर्थत तो आपकी खोपड़ी में जो भरा पड़ा विषयों की वासना ये विषय वासनाएं ही जो हमें मोक्ष से दूर रख रहे हैं विषय विषयाभ्यास ही हमें मोक्ष से अपने स्वरूप से अलग किए हुए हैं उसी का नाश करने के लिए साफ योग प्रक्रिया योग अभ्यास किया जा रहा इसे कहते हैं कि वो सो क्या है जो चित्त से धर्म ये जो योग है ये जो समाधि है यह आत्मा का धर्म नहीं है ये चित्त का धर्म है चित्त का धर्म है चित्त धर्म तो वे कौन सा चित्त के अंदर भी अनेक धर्म है इसलिए तो सार्वभौम सर्वश्रेष्ठ भूमि है सर्वेश भूमि से यो वर्ध सार्वभूमा सकल भूमियों में व्याप्त रहता हुआ उन्हीं भूमियों के अपनी अपनी अविद्या दशा के कारण से प्रतीत न होने वाला तत्व का नाम सार्व हो तो सकल भूमियों में जैसे आपके जागृत है स्वप्न में सुषिप्त में सभी अवस्थाओं में आप है लेकिन जिस प्रकार से आप अभी अपने आप को अनुभव कर रहे हो उस प्रकार से अपने आप को सुषिप्त अनुभव करते हो क्या जी क्यों ये अवस्थाएं ऐसी है हमारे ऊपर कि हमें अपने स्वरूप की ओर जानने से रोकती हैं और अलग अलग अवस्था में अपने स्वरूप को अलग अलग रूप से भाषित कर लेते हैं लेकिन अवस्था तरह से परे हो जाओगे तब अपने वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है है इस समय में भी लेकिन अप्रकाशित जैसा प्रकाश रूप होते हुए अप्रकाशित के समान रहते इसे कहते तदा उस स्वरूप समाध्यवस्था में ही दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो पाता है और असमाधि में दृष्टा अपने स्वरूप में रहते भी नहीं है इसलिए अन्य भूमियों में भी हम हैं एंड फिर भी हम नहीं है क्या विशिष्ट अपना यज्ञ देवता तीजा नामों बल रहे लड़ते हम यूँ लगा दिया यू लगा दिया आप उससे लड़ाई लड़ गए अरे चाहे यूं लगाओ चाहे यूं लगाओ फर्क क्या पड़ेगा अरे सीधे तिलक लगा लो चाहे आढ़े तिलक लगा लो चाहे काला लगा लो चाहे पीला लगा लो उसे लड़ने की क्या जो? समझ में नहीं आती है ये क्यों ये सब के कारण से ये यार सुर व्यवस्थित तो हो जाए तो सब कुछ नहीं है हमें फर्क पड़ता है क्या फर्क पड़ने वाला कुछ नहीं लगाया, तो नहीं लगाया तो ठीक नहीं लगाया तो ठीक मस्ती की बात है अच्छा उसको तो सीधे चाहे टेढ़ा से मतलब भी नहीं रहा है ना भी लगाने पर कोई चिंता नहीं है जिसको उसको लगाया और ऐसे ही लगाया वैसे ही लगाया उसमें तो क्या फर्क है? लेकिन उस अवस्था को और ले जा रहे हैं सर्व सार्वभौम धर्म चित्त का सकल भूमियों में व्याप्त धर्म है वह समाज का तो कई भूमिया है तो कौन से कौन से भूमि होते हैं तो देखो क्षिप्तम मूढ़ विक्षिप्तम एकाग्र निरुद्धम पंच चित्त भूमया त्रिगुणात्मकत्वा। क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्धम ये पांच चित्त के भूमिया हैं पांच कैसे हो गए तीन होना चाहिए तीन गुणे नहीं त्रिगुणात्मक होने के नाते पांच या पचास भी हो सकता है लेना हम लोगों ने सामंत्र पांच विभाग कर दिया न्यूनाधिकता को लेकर के सत्यम का मिश्रण जो है उस मिश्रण में तारतम्यता को लेकर के अनंत भूमिया है लेकिन उस अनंत भूमियों को समझने के लिए हम पांच कोटि में डाल दिया यहां जितने बैठे हुए हैं सब सबके अपना अपना अलग भूमि है अलग अलग अवस्था में आप हैं। ये ना समझिए सब योग सूत्र सुन रहे हैं तो सब योग की हो गए हैं तो सब बराबर भूमि वाले एक अवस्था वाले नहीं नहीं सब का अपना अपना अलग अलग कहीं कही तो योग सूत्र सुन रहे आगे दुकान चलाने के लिए तो बिल्कुल ही घटिया है कही सुन रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए वो भी अच्छी बात है कहीं सुनेंगे करना कुछ नहीं चाहेंगे तो और थोड़े गड़बड़ वाले हैं क्यों सुनना ही चाहते करना कुछ नहीं चाहते सुन के करने वाले वो सबसे बढ़िया है इसी सब प्रकार के आपके अंदर है तो कोई संशय नहीं है ना हाँ कोई संशय नहीं है अतएव जब एक कमरे के अंदर एक विषय का अध्ययन करने वालों की भूमि में अंतर है अवस्था में फर्क चित्त की स्थिति में अंतर एक दूसरे सबसे अतिव आनंद भूमिया है लेकिन फिर भी हम के क्या कहेंगे ऐसा योग के जिज्ञासु है उसी प्रकार जीव चराचर जितने भी संसार में है उसको पांच भाग विभक्त करके समझाने का प्रयास करते हैं भाष्यकार पांच भूमि है क्षिप्त भूमि मूढ़ भूमि विक्षिप्त भूमि एकाग्र भूमि निरुद्ध भूमि इन पांच में से पहला तीन भूमि वालों के योग से कोई मतलब नहीं है उनके योग से कोई लेन नहीं है वो तो भोगी लोग हैं उनके भी लक्षण समझना लेकिन उनके लक्षण नहीं किया आगे अगले ले जाके विक्षिप्त को कहेंगे विक्षिप्त योग के अधिकार नहीं है एकाग्र निरुद्ध भूमि वाले ही योगाधिकारी हैं बाकी तीन भूमि वाले नहीं क्षिप्त का लक्षण क्या रजसा विषय शु क्षिप्यमाणम अत्यंतम अस्थिरम नहीं मिलेगा पुस्तकों में लिखना हो लिखते जाओ रजसा विषय क्षिप्य माणम अत्यंतम अस्थिरम क्षिप्तम के कारण से विषयों में बार बार मन भागते रहता है और अत्यंत जो अस्थिर मन है जिसका वह क्षिप्त भूमि वाला है तमसा निद्रा आलस्यादि वृत्ति मत मूढ़ ये उससे भी गड़बड़े तमोगुण प्रदान के कारण से निद्रा आलस्यादिवृत्ति वाला होकर के सदा रहने वाला वह वा मूढ़ अवस्था वाला है तमसा निद्रा आलस्यादिवृत्ति मत तमगुण की प्राधान्यता के कारण पहले वाला रजगुण प्रधान था अक्षिप्त आप तमगुण प्रधान वाला होकर केवल निद्रा आलस्य आदि में ही जीवन को व्यतीत कर डालने वाला जो होता है उसका नाम मूढ़ भूमि वाला है अविक्षिप्त है ईषद रजस्तम संस्पृष्टे न सत्वे रजतम संस्पृष्टे नव का ध्यानयुक्ततया क्षिप्ताद विशिष्टम विषिप्तम रजगुण और तमगुण थोड़े थोड़े हैं सत्वगुण प्रधान हो गया, ज्यादा है ईषद रजतम संस्पृष्टे न सत्व मैंने सत्गुण न काचित ध्यान आदि हो रहा है कभी कभी ध्यान आदि हो जाता है चित्त क्या युक्त ध्यान से युक्त होने के कारण शिप्त की अपेक्षा से थोड़ा अच्छा है विशिष्टम, विशिष्टि विक्षिप्तम ये लक्ष्य कभी कभी थोड़ा बहुत ध्यान में चला जाता है बाकी समय भोग में आ जाता है 24 घंटा में 8 घंटा तो ही सोने में चला जाएगा दो चार घंटा अपना प्राकृतिक मामलों में चला जाता है है ना शौच रघुशं का स्नान वगैरह में और बचा हुआ कुछ सात आठ घंटा जो बच जाता है उसमें एक आध घंटा का ध्यान कर लेते हैं ध्यान के लिए बैठते हैं ध्यान तो होता कहा है कम से कम एक आध घंटा बैठ रहे हैं इसलिए धन्यवाद ऐसे लोगों लिया जा रहा है विक्षित कोठी में अब ध्यान होने लग जाएगा तो एकाग्र भूमि वाला हो जाएगा अब ध्यान के लिए बैठ रहे हैं निर्णय कर ले हम एक घंटा बैठेंगे छह बजे से सात बजे बैठ गए अब मन में चाहे कुछ भी हो रहा है तो फोन नहीं उठाएंगे तय कर लिया बैठा हुआ है वो हट है ध्यान का हट कर रहा है इस समय में वो धीरे धीरे मन भी देखेगा ये एक घंटा तो हिलेगा नहीं हम तो जितना भी नाचना चाह रहे हैं ये तो बिल्कुल पत्थर बना हुआ है तो फिर मन भी धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा तो विक्षिप से एकाग्र भूमि की ओर चले आता है विधूत तमो बलेना शुद्ध सत्वी केना एकाग्रम एकता विधूत रजो तमो बलेना जिसका रजोगुण तमोगुण धुल चुका है नष्ट हो चुका है रजो तमो बलेना शुद्ध सत्वेन ना सत्व कैसा भी शुद्ध शुद्ध सत्वेन। एकाग्रम एकताम उस भूमि का नाम एकाग्र भूमि है जिसमें रजगुण तबगुण भी रहते ही हैं, लेकिन वो विधूत है अर्थात मल रहित है इस समय अतव शुद्ध शुद्ध प्रदान होकर की जो रहता अवस्था उस अवस्था का नाम एकाग्र भूमि है अंत में आता है निरुद्ध भूमि प्रशांत सकल वृत्तिकम संस्कार मात्रावशेषम चित्तम निरुद्धम प्रशांत सकल वृत्तिकमें सतगुण का भी वृत्ति नहीं रजगुण का भी नहीं तमगुण का कोई वृत्ति नहीं इन गुणों शुद्ध गुण अवस्थापन गुणों की वृत्ति भी नहीं प्रशांत सकल वृत्तिकम इन फिर भी संस्कार मात्रावशेषम चित्तम निरुद्ध अभी संस्कार मात्रशेे है समाधि का संस्कार है कोई दिक्कत नहीं, नहीं है अभी संस्कार आ गया है वैसा विभिन्न प्रकार समाधियों का वर्णन में इस निरुद्ध अवस्था को अनेक विभाग विभक्त करना पड़ता है अनेक समाधियों में वर्णन करना पड़ता है उस निरुद्ध अवस्था को समझना तत्र विक्षिप्त चेत से में तत्र विक्षिप्त चेत विक्षेप उपसर्जनी भूत समाज न योग पक्ष वर्त साफ बोल देते बाशिकार जो विक्षिप्त चित्त वाला होता है वह विक्षेप उपसर्जनी भूत उसकी चित्त की अवस्था में निकराते है वह योग पक्ष में उसको लागू नहीं किया जा सकता है उसका मन का समाधान विषयों में हो रखा है वो उसको चाहता ही नहीं मोक्ष वगैरा वो चाहता नहीं साधना को चाहता नहीं उपासना को किसी चीज को नहीं चाहता विषयों में ही उसका चित्त का समाधि हो गया है जिसको गीता जी ने कहा ना ध्यान विषय अनुकूल संगठत जाते संघा सं तो वो जो बात करें हाँ विक्षिप्त चित्त उसको कहते हैं जिसके चित्त में केवल विषय का ही ध्यान रहता है और विषय में ही उसकी समाधि लगी हुई है किसने ने किसी विषय का चिंतन करने में लगा हुआ रहता है इसे कहते विक्षेपो पर सृजनी भूत समाधि वो भी समाली है जगत समाधि बोल देना जगत में समाहित तो तो हो जगत समाधि और बाकी समाजों का नाम देंगे तो समाधि, इसका नाम नहीं दिया तो आप नामकरण कर देना जगत समाधि तो विषय उसको वहां पर पंचायत ने तो बहुत ही ढंग से ले ही लिया फिर भी उन्होंने छोड़ा ने विषय आनंद बोल दिया पंचानंद में शिकानंद है ना विषयनंद एक अध्याय कर दिया उन्होंने उन्हें विषय में ही आरूढ़ हो रखा है वो चित्त वाला जो होता है योग पक्ष न वर्तते योग साधना के पक्ष में उसको लागू नहीं किया सकता वो इसका अधिकारी ही नहीं, नहीं है वो तो बिल्कुल खत्म है उनके तो चर्चा करने की जरूरत ही नहीं नाम ही नहीं ले रहे हैं बता दिया पांच भूमि होते हैं और मूड और चित्त तो बिल्कुल ही बेकार है वो तो किसी साधना के तो नास्तिक कहने भी लायक नहीं है बेकार है तो सोते सोते रह जाएगा जो कुंभकर्ण जैसा जो तो क्या कहें आलस आलस्य प्रमाद में जारी जिंदगी बीत जाए उस आदमी को क्या कहा जाए और विषयों में क्षिप्त हो रहा है लेकिन विषय में भी समाधान नहीं अस्थिर है वो क्षिप्त है वो भी बेहतर अरे किसी एक विषय में तो समाधान कर लो कुछ दिन तक के लिए टिको अरे खबर है दोपहर शाम रात्र चार पत्र कहाँ बनाए वो भी कहीं से चले गए तो में भी नहीं बन पा रहा है वो जमाना चला गया विदेश में भी परेशान हो गए हाँ रास्ते में जो मिल गया उसी को चुम लिया उसी को प्यार करके चल देते थे वो जमाना खत्म हो गया वहां अब वो भी परेशान है वो भी गलती क्या आनंद ये भी विषय ठीक नहीं है अरे कुछ दिन तो साथ रहे लिव टूगेदर पॉलिसी आ गया अभी मैरिज पॉलिसी कम है अब तो लिव टूगेदर कहीं तो कुछ दिन साथ रहेंगे ये नहीं की प्रेम करके छोड़ देंगे ऐसा नहीं कुछ दिन रहेंगे अब फिर परमानेंट रहेंगे तो आएंगे धीरे धीरे अब तो कुछ कानून भी बन गया शादी के बाद दुर दुर दुर नहीं हो सकता गड़बड़ हाँ शादी के बाद आप पति किसी अन्य स्त्री से संबंध नहीं रख सकता पत्नी का का, और पत्री भी से संबंध नहीं रख सकती जब तक पति का अनुमति ना हो ऐसा कानून बन गया इसलिए कानून से जबरदस्ती इकट्ठा रखा जा रहा है जबरदस्ती वो <laughs> आया था ना एक राष्ट्रपति का भी तो कहानी आ गया था कौन सा हो टिंटन तो वो बिना अनुमति का रख लिया संबंध दूसरे दूसरे से तो हला मच गया तो ये सब ये अत्यंत अस्थिर है हमारे यहाँ देख लो ना वो जैसे भी मिलेगी काणी लुमड़ी टेढ़ी मेरी जैसे भी सारे जिंदगी विक्षिप्त भूमि वाले है भारतीय गृहस्थ तो विक्षिप्त भूमि वाले हैं और अमेरिका और विदेश के ग्रहस्थिप्त तो भूमि वाले हैं। और पशु वगैरह तो मूड भूमि वाले हैं। इसलिए उनकी चर्चा करना ही नहीं यहां तो साधकों की बात करनी है इसलिए सीधा कहते हैं विक्ष विक्ष वाले भी जब योग पक्ष में योग्य नहीं है फिर दूसरों को तो कहना ही क्या क्षिप्त अवश्य उनको किनारा करना पड़ेगा यु एकाग्र चित सत भूतम अर्थम प्रद्योत यती और जो साधक एकाग्र भूमि में पहुंच कर अपने चित्त में सत्य मने स्वरूप को ही त्मक वस्तु को ही सदभूतम यथार्थम अर्थम सप्तम आत्मा स्वरूप वही भूतम मने यथार्थ पारमार्थिक वस्तु है उसी वस्तु को जो प्रद्योत चित्त प्रकाशित करते रहता है अर्थ नित्य ही आत्म चिंतन करते रहता है स्वरूप चिंतन करते रहता है जिसके बारे में पंचदश आया ना तत्चितम तत्कम तद अन्योन्य प्रबोधन तदैक परत्कम ब्रह्माभ्यास है वही एक तरफ एकाग्र भूमि है योग साधना में हम प्राणायाम कर रहे हैं प्रत्याहार कर रहे हैं धारणा कर रहे हैं, ध्यान करें कुछ भी करें अष्टांग योग में से कोई भी अंग का अनुष्ठान कर रहे हो लेकिन उस काल में चित्त में सदा आत्मा ही होनी चाहिए इसलिए संकल्प करना क्या है जीवन में जीवन का संकल्प क्या होना चाहिए इसके लिए बार बार कहा जाता है हम हाँ उस चीज का अनुभव करना चाहते हैं जो समस्त ब्रह्मांड का कारण है हम हाँ उस आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं यह संकल्प होना चाहिए और वह संकल्प को सदा दोहराते हुए आप कोई भी साधना कर रहे हो तो वह साधन आपको कभी रिद्धि सिद्धि में फंसाएगा नहीं इसलिए कह रहे हैं सतत उसके चित्त में क्या है सदभूतम प्रोदेश को क्षय करते जाता है आता है मन में उसको। जैसा मन में आवे वैसा ना चे वो आदमी नहीं है वानर आगे आएगा श्लोक वानर और नर में अंतर क्या है जैसा मति वैसे काम करे वो वानर है और जैसा मति वैसे काम न करके लक्ष्य की और ही केवल कार्य करना और जैसे तैसे मत आ रहा उसको काट के छोड़ देना वो नर का नाम है वही नर है तो यहाँ पर संकेत कर रहे हैं छनोदेश हम लोग दूसरे शब्द बोलते हैं ना संत वही जो मन को मारा गिनती में हम गिनते हुए बताते हैं जो सभी के उपयोगी है एक दो तीन चार मत करो समय बेकार पांच छह सात आठ नित्य करो गीता का पाठ 9, 10, 11, 12, संत ही जो मन को मारा 13, 14, 15, 16, मुख से बोलो ब्रम बोला मंत्र हो आ गया ना 18, 19, 20, बीस घटघट में देखो जिगरी। पूरा वेदांता गया पूरा योग आ गया सारी चीज इसमें आ जाती एक से बीस गिनते गिनते सारी बात यह बता रहे हैं कि वो क्लेशों को संतो मन को मारा मन कैसा कहे वैसा नाचने वाला योगी नहीं वो संत नहीं तो मन को मारना पड़ता है वही कहा या, क्लेशों को क्षीण कर देना कर्म बंधनान शि और कर्म के बंधन को शिथिल करते जाता है कर्मजन्य जो बंधन है उसको शिथिल करना का मतलब क्या एक तो अपराध के वासनाओं को क्षय करना पूर्व में था क्लेशान क्षिनती मतलब मन में आया है मुझे ये चाहिए मन में आ गया और उसके चक्कर में पढ़ना नहीं वो चुनौती से क्लेशान और आगे कर्म के कारण से माल मिल गया माल मिलते रहता है ना लोगों को भंडारों में तो जो माल मिल जाता है उसको भी उसने आसक्ति न करता उसको ढिला है आपको एक पर्ची से काम चल सकता है तो अभी है, तो नहीं लेना एक करो बंधन को शिथिल करना आपकी भाषा में समझ आ रहा हूँ क्योंकि जब चार चार छह छह पर्ची रहूमते रहते हैं ना गलत है। वह योग मार्ग के अधिकारी नहीं साधना मार्ग के ही अधिकारी वो साधु ही नहीं कहा जाता वो तो साधु आदमी <laughs> कहते कि देखो कर्मबंधा निचते तुमने ढीला करता है तब निरोधम अभिमुखम करो ती और निरोध की ओर निरुद्ध अवस्था की ओर को अपने आप का अभिमुख कर रहा है स सम्प्रज्ञात योग इत्याख्या इसी का नाम संप्रज्ञात समाधि है सज्ञात योगा इति आख्या और वह संप्रज्ञात योग में भी पुनचार प्रकार है वितर्कागत विचारागत आनंद असुदागत पृष्ठा प्रवेदयोदे तो असंप्रज्ञा स